ओम गुरुर गुरुर गुरुर ब्रह्मा गुर्ब्रह्म गुरो गुरुर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्मी श्रीगुरवी नम तस्मी श्रीगुरव नमः अभी तक आत्मबोध के पंद्रहवें श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया था ये जो पंचकोष है उनके संबंध से अर्थात उनके साथ तादात में होने से जो आत्मा तन्मय हो जाता है वास्तव में वो शुद्ध है उपाधि के कारण जैसा उपाधि है वैसा हो जाता है किंतु उपाधि से वो अलग है ये बता दिया आगे जो बता रहे जैसा पंचकोशों से अलग करने पर आत्मा शुद्ध है वही सबका स्वरूप है और पंचकोश रूप आवन से ढकने के कारण वो परिच्छिन्न हुआ है ये बताने जा रहे एक दृष्टांत के द्वारा सोलहवें श्लोक में <coughs> वो पुतुषा दे को युक्तम युक्त यावघात आत्मा शुद्ध शुद्धम तंडुल तंडुलम्यता वपु तुषादी कोशरु तुषादी अतः तुषा का मतलब छिलका से युक्त तंडुल से तंडुल जैसा तुषाद से तंडुल युक्त होता है वैसा ही वपहु कोशेर वो अर्थात शरीर है शरीर रूप अर्थात कोशों से मतलब जैसा तुषादि से तंडुल युक्त होता है ढका रहता है वैसा ही तुषस्तानी या पंच से युक्त आत्मा है क्योंकि ये केवल कोश अंदर जो चैतन्य है उसको ने किया अलग किया पर परमात्मा को कोशों के कारण अलग किया जैसा तंडुल और भ्री है उनमें कोई अंतर नहीं वैसे ही शिव और जीव में कोई अंतर नहीं है स्कंदोपनिषत में बता दिया शिव जीव शिवो शिव जीव सजीवा केवल शिव षेणाबद्ध ब्रीह सिया तंडुला जीव ही शिव शिव जीव जीवि शिव हे शिव ही जीवे जीवे शिवहे स जीव केवल शिव हि के जीव कवल शिवह अंतर्क्या है तोषेणाबद्धब्रीहि अंतर अर्थात से ढका हुआ होता है तंडुल दी ही कहा दिया अभावना तंडुला तंडोल कहा अन्यत्र मैत्री उपनिषद में भी कहा दिया देहो देवालया प्रोक्ता स जीव केवल शिव त्यजेरज्ञान निर्माल सो भाव न पूजय ये शरीर देवालय देवाल मंदिर है केवल हैिव और जीव केवल शिव है अचानु भव क्यों नहीं होता है शिव का तो सचिव बता रहे रज्ञान निर्मल्य अज्ञान रूप निर्मल्या है जैसा श्रावण मास में आप विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे बिल्वा पत्र के द्वारा वो पिंडी ढकी रहती दिखता नहीं दर्शन नहीं होता वैसे ही यहां अज्ञान रूप निर्माल्य के द्वारा वो ढका है तो इसलिए उसको हटा दीजिए और सोहम भावे नकार उसका पूजा करें ऐसा बताएं इसलिए यहां भी यही बता रहे तुषादी कोशक्तम युक्त अवघातता तुषादी से तंडुल जिस प्रकार ढकाराता है वैसा ही तुषस्ता नहीं या पंचकोशों से उसको अल्लाह कैसे करे जैसा वहां अवघात के द्वारा कूटने से तुषा होता है यह तो युक्ति रूप अवघात तर्क रूप विचार रूप अवघात से पंच कोशात्मक तुषा को अलग करके तंडुल के भांति शुद्ध आत्मा को जानना चाहिए इसलिए बोल रहे हैं आत्मा अंतरम शुद्धम विभिच अलग करके कैसा तंडुला इस प्रकार वृशे तंडुल को अलग करते हैं वैसा अलग करके जानना चाहिए यदि आपको भोजन करना है धान का तो भोजन नहीं कर सकते तो शुद्ध चावल को प्राप्त करने के लिए त्वचा का विमोख करना आवश्यक है पहले स्थूल छिलका उतारते जैसा आप चावल को कूटते हैं ना उसका स्थूल छिलका निकालता तद अंतर लाल वर्ण के भूछे को प्रतक करे तत्पश्चात पालिश के लिए और दोबारा चावल को दोबारा करते तभी शुद्ध होता है वैसा ही हां युक्ति के द्वारा विचार के द्वारा पूर्वोक्त पंच कोशों से अर्थात मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ अन्नमय कोश से अलग हूँ मैं प्राणमय नहीं हूँ मैं मनोमय कोष नहीं हूँ हो सकता विज्ञानमय कोश भी संभव नहीं है और आनंदमय भी नहीं इस प्रकार कोशों से अंतरात्म को सबके अंदर है उसको अंतरात्मा कहते हैं। तो अलग करके पृथक करके परात्म कहा विशुद्ध रूप सुस्पष्ट भाषने लगता है यदि आप अलग करेंगे उसका अनुभव होता है अंतर इतना हो है कि तंडुल निष्पत्ति के लिए क्रिया की जाती है वहां क्रिया के द्वारा छिलके को हटा करके अब तंडुल आपको उपलब्ध होगा किंतु शुद्ध आत्मा उपलब्धि के लिए यह कोई अलग क्रिया नहीं यहाँ केवल विवेक विचार चिंतन तो विवेक विचार चिंतन से आत्मा में अध्यस्त आत्मा में आरोपित आत्मा में कल्पित जो अनात्मा अन्नमयाधि पांच कोशों को अलग करके केवल उसका अधिष्ठान उसका प्रकाशक आत्म का ही साक्षात्कार हो जाता है प्रतक करने इसलिए नित्य मुक्त आत्म का मोक्ष ज्ञान से माना है नित्यमुक्त आत्मा को ही मोक्ष जानमा होता है अतः वही तो मुक्त है इसलिए आत्म बोध का निरूपण कर रहे अतः ये अन्नमयादि मयादि में जो तादात्म्य है ममता बुद्धि है उसको त्यागना चाहिए विचार के द्वारा जितना जितना तादात्म्य है स्थूल शरीर में उतना उतना व्यक्ति दुखी होता है ये स्थूल शरीर को लेके आप कुछ कहिए और व्यक्ति की पारा चढ़ जाएगा तुरंत तो क्रोधित हो जाएगा क्योंकि स्थूल शरीर में इतना दादातम्य है और एक शब्द स्थूल शरीर का सहन करने तैयार नहीं होता है कितना भी अच्छा वो सबको भूल जाता है क्योंकि स्थूल शरीर के साथ अत्यधिक दादातम्य है इसलिए ये अन्नामय कोष है स्थूल शरीर है उससे ऊपर उठकर उसके बाद सूक्ष्म शरीर है उससे पृथक होकर और आनंदमय कोष कारण शरीर से अलग होकर जो अवशेष रहता है अर्थात सबका दृष्टा है साक्षी वो आत्मा है वो हरेक व्यक्ति का स्वरूप है इसलिए साधक को विचार करना चाहिए चिंतन करना चाहिए इसलिए जीवन मिला है अतः भगवान बाश्यकार जी ये जो आत्मबोध के द्वारा समझा रहे ओम शांति शांति शांति